तो उनका विरोध है क्या कहे वो जो भाई अगर जिसने विरोध बताया वो आप है ना आप आपका विरोध है, है? मैं मैं नहीं समझा है, है है ना, है, है। है ना? है, है। हाँ तो अभी बात ये है कि कल मैंने कहा था कि आपका विरोध होते हुए और दूसरा किसी का है विरोध आप हैं? वो तो नहीं ठीक लेकिन उनका भी है ना बस ठीक है आप तो अकेले हैं वो भी अकेले हैं तो एक के दो तो हुए तो अभी मैं देखता हूं देखिए हाँ इस तरह से अगर आप खुश रहे गुस्सा न करें तो मैंने कब तो कहा था कि ऐसे दो आदमी विरोध करते हैं माना कि तीन करें लेकिन 300 आदमी है तो 300 आदमी में से तीन को निकाल दो और बाकी दो सतानवे उनको निराश करना वो भी तो हिंसा का काम नहीं है तो बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है कि दो आदमी या तीन आदमी के विरोध से 200 सत्तानवे आदमी को निराश करो तो मैंने कल आपको कहा था कि बोलो देखो अभी सुनो अभी सब सुने मुझको बोलने तो अगर ये है और वो तो मैं देखता हूँ कि वो वो कोई दूसरा नहीं कहते हैं कि उनका विरोध तो है उनका विरोध है वो मैंने तो कल बताया था कि मुझको पसंद नहीं है वो एक एक वो तो बिरला जी की जमीन पड़ी है उस जमीन में उनकी कृपा से हम लोग सब इकट्ठे होते हैं तो वहाँ विरोध क्या करना है? मैं घर में करूँगा मना कि यहाँ नहीं करता हूँ मैदान लेकिन वो भी तो बिरला जी का है घर भी बिरला जी का है वहाँ मैं कुछ करूँ और प्रार्थना करूँ तो वहाँ तो कोई विरोध तो नहीं करेंगे और कोई जबरदस्ती से घुस भी नहीं आएंगे विरोधी है तो विरोधी नहीं है और उनको आने दिया घर में तो आ जाएंगे ये एक सभ्यता का नियम है वहाँ अभी ये दो सज्जन वो विरोध करते हैं उनका दिल में ऐसा है गुस्सा है अज्ञान है कुछ भी है लेकिन उनको विरोध करने का तो हक है मैं तो इतना कहूँगा कि वो हक को यहाँ एक एक एक खानगी मिलकत है वहाँ विरोध नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं तो उसको कौन रोक सकता है मैं तो कभी जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूं तो मैंने कल आपसे कहा था कि अगर आप लोग उनका विरोध की बर्दाश्त करें उन पर गुस्सा न करें दिल में भी न करें दिल में भी गुस्सा न करें ये अगर आप मुझको कह दें क्योंकि मेरी आंख तो बंद रहने वाली है तो मैं वो प्रार्थना करूंगा उसमें कुरान शरीफ का भी हिस्सा रहेगा हाँ वो जो विरोध करते हैं उनको पसंद नहीं आता है तो वो यहाँ से जा सकते हैं लेकिन रहते हुए वो विरोध भी करे तो विरोध की बर्दाश्त कर लूंगा और तो भी प्रार्थना एक ही शर्त से कि तो आप लोग न उन पर गुस्सा दिल में करें, न मुंह से जबान से गुस्सा करें, न उनको कुछ भी यहाँ तकलीफ दें और बाहर चले जाएं तो भी तकलीफ न दें। ऐसा होता है हमारे में कि जब हम बहुमति में हो जाते हैं और मानते हैं हाँ हम हमारे पास तो इतने बहुत पड़े हैं तो दो आदमी है तीन आदमी है उनको उनकी कौन दरकार करता है ये हिंसा हो गई जब दो तीन लेते हैं तो हमको बहुत दरकार उनकी करनी चाहिए इसलिए मैं तो महीनों से दरकार करता आया हूँ और महीनों से लोगों को वो तालीम देता आया हूँ मेरा तो काम है कि जैसे दिन जाते हैं तो मैं ज्यादा तालीम दू और ज्यादा अहिंसा किस तरह से काम करती है वो भी बता दो अगर सब समझ जाए तो जैसा मैंने कल कहा कि सत्य है अहिंसा है ऐसे जो मूल मौ, मौलिक सिद्धांत है उसमें कोई बड़ी गूथ नहीं रहती है उसको सीखने में कोई बड़ी भारी हमको डिग्री नहीं देनी पड़ती है न उसके लिए अंग्रेजी के दरकार है न कोई माली जबान की भी दरकार है वो हम न लिखना चाहे समझे बोलते तो है सब बच्चे माँ के पास से सीख लेता है कैसे बोलना तो इतना ज्ञान भी ये अहिंसा वगैरह को समझने के लिए काफी हो जाता है और उसका अमल करना वो तो उससे भी आसान है कब के जब माँ ऐसी है बाप ऐसा है और सब लड़का को वो ही सिखाते हैं मैं तो उसके बहुत आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि बच्चों को माँ किस तरह से सिखाती है और पीछे बच्चे क्या करते हैं इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों में इतनी मर्यादित अहिंसा है तो मैं वो प्रार्थना करना चाहता हूँ पीछे जो कुछ भी उनको करना है वो करें मेरी तो उम्मीद ये है उन्होंने तो विरोध बताया है और विरोध बताया है पीछे वो सहन कर करेंगे और बैठेंगे या तो खड़े रहेंगे विरोध करते रहें और या तो सच्ची बात तो ये है करना तो ये चाहिए सभ्यता वो बताती है कि यहाँ से वो विरोध करके पीछे चले जाए मुझको समझावे कि मैं कुछ कर रहा हूँ भी हिंदू धर्म की लानी कर रहा हूं। धर्म को मैं हूं, तो, तो, मैं समझ तो यकीन है मैं तो आज से थोड़ा करता हूँ कई वर्षो उसमें करता आया हूँ और उससे न मुझको गैरफायदा हुआ है न हिंदू धर्म पर कोई भी धब्बा लगा है और मैं तो इतना जानता हूँ की इससे हिन्दू धर्म को बड़ा लाभ हुआ है और इससे जितने मुसलमान मेरे दोस्त थे उनको मैं ज्यादा अपना सका हूँ वो तो कोई मैंने बुरा नहीं किया अगर मैं सारी दुनिया को अपना लू मेरे प्रेम भाव से तो मैं तो हिंदू धर्म की सेवा करता हूँ अपनी तो करता ही हूँ क्या कोई भी दुश्मन मेरा रहता ही नहीं है विरोध में नहीं रहता है वो तो मेरा आदर्श है लेकिन ऐसा मैं कहा परिपूर्ण आदमी हूँ कि जिससे कोई मेरा विरोध न करे करेंगे करेंगे उसको बर्दाश्त करने का मैं सीख लूं दिल में भी उन पर गुस्सा करूं उनका विरोध न करूं उनसे तो भी प्रेम करूं तो मेरा अच्छा होता है और दुनिया का भी उतने तक अच्छा ही होता है एक आदमी भी भलाई ही है आखिर तक तो अच्छा ही लेता है तो मैं अभी आपको सबको पूछूंगा कि आप उनका विरोध की बर्दाश्त करेंगे गुस्सा नहीं करेंगे और जैसे प्रार्थना चले ऐसी प्रार्थना को आप सुनेंगे और उनको छुएंगे भी नहीं और यहाँ कोई पुलिस खड़े हैं तो उनका भी काम नहीं है कि उनको छुएं और कुछ भी ऐसा उनके दिल में होना चाहिए कि यहाँ तो सब अच्छे आदमी हैं, शरीफ हैं और कोई हमको कुछ कहता ही नहीं हम विरोध करते हैं उसको बर्दाश्त करते हैं और हंसते हैं हमारे सामने न हमको गाली देता है दिल में भी कुछ नहीं रखता है हमको सद्भाव से अपनाता है तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की शक्ल बदलने वाली है अगर ऐसे हम बने तो तो कम से कम यहाँ प्रार्थना के लिए हम आते हैं भगवान का नाम सुनना चाहते हैं, आपको तो मैंने ये ये ये दिलीप कुमार राय की तो बात तो सुना दी वो कहाँ के है कौन है कैसा गाते हैं इतफाक से उनको हवाई जहाज न मिला इससे यहाँ रह गए हैं तो मुझको तो दोपहर को पता चला कि वो पड़े हैं और आज भी आएंगे ऐसे नम्र है और सदभाव से उसके दिल में वो तो कोई ऐसा गायक थोड़ा है कि उसको थोड़ा पैसा मिल जाता है इसलिए हमको खुश करने के लिए गाता है वो तो अपने को खुश करने के लिए भगवान की सेवा करने के लिए भक्तिभाव से वो गाता है उसको हम भी सुनें तो हमारा कल्याण होता है उसका उसकी आत्मा भी खुश होती है लेकिन वो भी हमको छोड़ना पड़ेगा अगर मैं समझूं कि आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मैं अभी आपको पूछता हूं कि क्या आप बर्दाश्त करेंगे अगर आप बर्दाश्त करने वाले हैं उनको कुछ भी नहीं कहेंगे तो प्रार्थना होने वाली है और मैं बहस तो करने वाला हूँ कल तो मैंने नहीं की कल तो मैंने अहिंसा को पर ही सुनाया आज तो जो मैं कल नहीं सुना सका और काम की बात है वो मैं आज सुनाना चाहता हूँ अगर आप इतनी तरह से खामोश रहें तो और खामोश रहेंगे तो हमारा काम पीछे हमेशा चलता ही रहेगा अभी मैं पूछता हूँ आपको बहनों को भाइयों को सबको कि आप दिल में भी गुस्सा न रख बर्दाश्त कर लेंगे इन दोनों भाइयों के विरोध की तब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और कोई कुछ नहीं करेगा औ, और जो पुलिस है उनसे भी मैं कहूंगा एक तो बुजुर्ग है दूसरे नौजवान है तो वो दोनों की शिकायत क्या करना था उसको सभ्यता से हम कहें मोहबत से हम उनको समझा वो दूसरी बात है कि हम अपनी तरह से प्रार्थना करते हैं उसमें आपको क्यों विरोध करना पड़ता है वो दूसरी बात मोहबत से जो कुछ भी कहना चाहते वो कहे लेकिन न पुलिस उनको कुछ कह सकते हैं न कोई उनको कुछ छेड़छाड़ उसकी न करे कोई उन पर गुस्सा न करे तो बस चलेगा नमय